कृष्ण कृष्णयजुर्वेदिया कठोपनिषद इसमें हम लोग पंचम बल्ली में पंचम मंत्र विचार कर रहे थे न प्राणेन न पानेन मृत्यु कश्चन जीवती इतरेण जीवन्ति जीवती यस्न्त उपासितो। प्राण अपान अथवा कोई अन्य इंद्रिय चक्षु आदि ये सब के द्वारा मनुष्य जीवित नहीं रहता है अन्य किसी के द्वारा जो कि ये प्राण अपान इंद्रियों का प्रयोजक है ऐसा एक पदार्थ है जिनके द्वारा ये सब प्रयुक्त हो करके ये शरीर को जीवित रखते हैं टीका में ननु जीव प्राण धारणे धारण इति धातु स्मरणा शरीर जीवनं जीवन नाम प्राण धारण प्राण संयोग यहाँ तक पहले पंक्ति देख लेंगे ननु शंका करने वाले कहते हैं जीव प्राणधारणे ये धातु है प्राण धारण धातु ये जीव धातु सकर्म होता है अकर्म होता है जीव प्राण सक इस इसके धातु का कोई कर्म रहेगा नहीं रहेगा सकर्म कहे क्या कर्म होगा अभी धातु हो गया प्राण धारण अर्थ हो गया तो अभी कहेंगे प्राण धारण में कर्म क्या रहेगा जैसे गमन सकर्म को हो जाएगा गम धातु क्योंकि उसका कर्म है ग्राम तो इसी प्रकार की प्राण धारण कहेंगे तो यहाँ कर्म क्या होगा धारण तो क्रिया है प्राण तो यह जो प्राण धारण मतलब प्राण जो कर्म हुआ यह जीव धातु का कर्म हुआ ना ध्री धातु का कर्म हुआ तो जो ध्री धातु का कर्म हुआ वो तो प्राण धारण में अंतर्भाव ही हो गया अभी आपका पूरा धातु का अर्थ हो प्र। गया प्राण धारण अभी प्राण तो उसी के अंदर में अंतर्भाव हो गया इसलिए यह धातु अभी अकर्म हो गया क्योंकि जो उसका कर्म है धी धातु का कर्म वो जीव धातु में अंतर्भूत ही हो गया अभी जीव धातु के लिए कोई और अन्य पदार्थ कर्मत्व नहीं रह गया जो प्राण यह कर्मत्व दिखता है वो तो धी धातु का कर्म होकर के जीव स मतलब धातु का अर्थ में ही अंतर्भाव हो गया तो ये धातु अकर्म हो जाता है जहाँ कर्म धातु अर्थ में अंतर्भूत हो जाएगा वहां वो धातु अकर्म को हो जाएगा क्योंकि धातु अर्थ का बाहर में और कोई कर्म रहा ही नहीं धातु स्मरणात अभी जीव ये धातु का अर्थ हो गया प्राण धारण ऐसे स्मरणात अर्थात धातु पाठ में ऐसे स्मरण होने से शरीर जीवनम नाम हो प्राण धारण अभी शरीर जीवित तो है कहा जाएगा शरीर जीवनम तो जीवनम का अर्थ हो गया प्राण धारण और प्राण धारण तो इसमें समास कहेंगे प्राणस्य धारण तो प्राण धारण का अर्थ हो गया प्राणसं संयोग। प्राण संयोगस्य प्राण धारणम। अर्थात तो, प्राण धारण शब्द का अर्थ हो गया प्राण का संयोग अभी संयोग कैसा होता है कहते कुंडे दधि धारण पथ जैसे कुंडे दधि तो अभी कुंडी में संयोग रहा तो अभी कुंड में दधी ना दधी में कुंड कु तो प्रकार यहाँ आप कहेंगे कि प्राण का संयोग हुआ तो ठीक है तत्र अभी जो ये प्राण संयोग हुआ किसके साथ संयोग हुआ प्राण का संयोग किसके साथ होता है जन्म जन्म शब्द का अर्थ क्या है आद्य प्राण संयोग किसके साथ संयोग होता है प्राण का शरीर के साथ अभी कहते हैं कि शरीर में प्राण का संयोग हुआ जैसे कुंड दधि इसी प्रकार के प्राण और शरीर कुंड स्थानीय कौन होगा शरीर और दधि स्थानीय प्राण ठीक है ऐसा हो गया तो होने से तत्रच प्राणस्य एवं हेतुत्व अभी शरीर जो प्राण धारण करता है उसमें हेतु हो गया प्राण क्यों कहते हैं संयोग आश्रय अभी प्राण और शरीर ये दोनों के बीच में संयोग हुआ संयोग का आश्रय कौन हुआ प्राण और शरीर दोनों हो जाएंगे तो कहते हैं कि प्राण ही यह जो संयोग हुआ संयोग का हेतु प्राण हो गया तो क्यों कहते हैं संयोग का आश्रय है प्राण अभी जो संयोग हुआ प्राण और शरीर के बीच में प्रतियोगी कौन होगा प्राण अनुयोगी शरीर तो प्रतियोगी संयोग आश्रय तथा प्राण यह संयोग का प्रतियोगी हुआ हर प्रतियोगी को मुख्य मान करके कहा जाता है कि प्राण ही यहाँ हेतु हुआ यह जो प्राण धारण हुआ तो प्राण धारण अर्थात प्राण आश्रित तो हुआ शरीर में इसमें मुख्य हो गया प्राण तो संयोग आश्रयत्वात तो क्यों कहते हैं संयोग का भी प्रतियोगी हो गया प्राण तो इसलिए प्राण ही यहाँ मुख्य एक नंबर टिप्पणी देख लीजिये संयोग आश्रयत्वात प्रतियोगिता संबंध है न संयोग संयोगश्रयत्वम अभी यह जो संयोग हुआ संयोग का प्रतियोगी कौन हुआ प्राण प्रतियोगिता किस में प्राण में तो प्रतियोगिता संबंध है न संयोग जा करके कहाँ रहेगा प्राण में प्रतियोगी प्राण हुआ ना प्रतियोगिता प्रतियोगिता प्राण में रहेगा तो ये जो प्राण में प्रतियोगिता आया किसके चलते आया संयोग के चलते तो संयोग प्रतियोगिता संबंध से कहाँ रहेगा अभी प्राण में इसी प्रकार के शरीर में किस संबंध से रहेगा अनुयोगिता संबंध से संयोग प्रतियोगितावत प्रतियोगी ही निरूपकवाद भगवती हेतु अभी घट भूतलो संयोग हो गया तो कहेंगे भूतलो संयुक्त तो हो गया ये इसका निरूपक कौन होगा कहते हैं घट प्रतियोगी ही संयोग का निरूपक होता है अनुयोगिता तो अपेक्षाकृत स्थिर रहेगा तो इसलिए प्रतियोगी निरुपक होता है कहते जैसे अभाव का भी निरूपक प्रतियोगी होता है घटा अभाव कहते हैं ये अभाव का निरूपक प्रतियोगी घट होता है तो होने से टिका में आ गए तत्रच च प्राणस्य व हेतुत्व अर्थात ये प्राण धारण शब्द का अर्थ हो गया प्राण संयोग इसमें प्राण ही हेतु हुआ निरूपक हुआ प्रतियोगी तो अगर प्राण ही अभी जीवन जो प्राण धारण होता है उसमें हेतु अभी प्राण ही हुआ क्योंकि तो प्रतियोगी हुआ तो हेतु तुम तु कथम उचित है जीवन हेतुत्व प्राणादि नाम न ना संभवती इति तो पूर्व पक्ष यहाँ तक तो प्रमाण कर दिया कि जीवन का हेतु प्राण ही हुआ क्योंकि जीवन का अर्थ हो गया प्राण संयोग संयोग का प्रतियोगी हो गया प्राण जो कि हेतु होता है निरूपक होता है तो आपने कैसे कह दिए पूर्व पक्ष का शंका हुआ भाष्य में स्वारतेन परेण कनचिद अप्रयुक्त सहता अवस्थान न, न, न, न दृष्टम गृहादीना लोके मान लीजिए कि जैसा यहाँ दृष्टांत देते हैं घर उसके साथ असहत घर के साथ असहत असंहत अर्थात घर का जो है तो अवयव नहीं बन रहा है असहतेन परेण जो घर का अवयव नहीं बन रहा है वो घर के साथ संहत नहीं है वो गृहस्वामी होता है परेण कनचित अन्य किसी के द्वारा अप्रयुक्त होकर के संहता अवस्थानम न दृष्टम व्यतिरिक्क दिखाते हैं असहतेन प्रयुक्त नहीं हो करके असहतेन अप्रयुक्त संहता नाम अवस्थानम न ना दृष्टम अर्थात संहता अवस्थान अगर होता है तो असहत के द्वारा प्रयुक्त होकर के यहाँ व्यतिरिक हैं। असहतेन अप्रयुक्तम अवस्थानम न दृष्टम अवस्थान जब दिखेगा तो असहतेन ये कठिन चलता है ना बुद्धि चलती नहीं फिर दोबारा बोलते हैं थोड़ा बुद्धि भी लगाना है जिनका लगती है असहतेन अप्रयुक्त होकर के सहता अवस्थानम न दृष्टम और जहां सहता नाम अवस्थानम दृष्टम होगा तब असहतेन बहुत कठिन हो गया असहतेन अप्रयुक्त होने से होकर के सहत पदार्थ का अवस्थान नहीं देखा गया कब नहीं देखा गया असहतेन अप्रयुक्त और जब सहता नवस्थानम धृष्ट होगा तब क्या तो होगा प्रयुक्त तो होगा असहतेन प्रयुक्त तो होगा अन्वय हो जाएगा तो जहां जहां सहता नाम अवस्थानम धृष्टम तत्र तत्र असहतेन प्रयुक्त तो होगा क्योंकि अप्रयुक्त होगा तो न दृष्टम प्रयुक्त होगा जैसे गृहादि नाम लोके लोक में जो गृहदी गृहादि सहत पदार्थ है सहत अर्थात मिला हुआ तो यह जो गृहादि है वो कोई असहत गृह स्वामी उसके द्वारा अप्रयुक्त हो करके घर से अपना बन जाएगा तो कोई ना कोई गृह स्वामी इसके द्वारा प्रयुक्त हो करके घर बनेगा तथा तो प्राणादि नाम अपनी सहतत्वाद अर्हति अर्ती प्राणादि भी सहत है सहत सावयव है तो प्राणादि भी साह होने से इनका कोई ना कोई एक प्रयोजक होना पड़ेगा क्योंकि जो सहत है उनका कोई ना कोई एक प्रयोजक होगा तथा प्राणादीना अर्थात असहतेन प्रयुक्त होकर कर के तथा प्राणादीना सहतत्वात भविम अर्हति प्राणादीनाम सहतत्वात इसलिए असहतेन प्रयुक्त होना पड़ेगा क्योंकि जहां भी सहतत्व तो रहेगा वहाँ असहतन प्रयुक्तत्व ये रहना होगा दृष्टांत तो दिखाए गृह गृह सहत है इसलिए असहत असहत अर्थात तो जो गृह के साथ सटा हुआ नहीं है घर का मालिक मालिक के द्वारा प्रयुक्त होकर के घर बनता है क्यों गृह सहत हुआ जो भी सहत होगा वो किसी दूसरे पदार्थ के द्वारा प्रयुक्त होगा तो इसलिए कहा जाता है एकाकी विचरत विद्वान कुमार या अगर आप सहत हो गए तब आप लोगों का प्रयोजक को कोई दूसरा बन जाएगा इसलिए प्रयोजक और दूसरा को नहीं बनाना है स्वतंत्र चलना है स्वतंत्र किंतु एकाकी विचरत विद्वान ज्ञानी के लिए कहा गया अच्छा सहतत्वाद भवितुम तुम आरोती अतः टीका में कादाचित्त प्राण शरीर संयोग से स्वभाव तो प्राण शरीर संयोग ये कादाचित्त कह क्यों अगर प्राण शरीर संयोग हमेशा रहेगा फिर ये जन्म होगा ना मृत्यु होगी ये दोनों ही नहीं हो पाएगा इसलिए कहते हैं कि कादाचित्त है। तो जो कह होगा अर्थात वो आगमापायी होगा तो इसका कोई ना कोई एक ये स्वभाव नहीं होगा जो कादाचित को होगा वो स्वभाव नहीं होगा अर्थात इसका कोई ना कोई एक नियामक रहेगा कादाचित को होने के लिए एक नियामक चाहिए नहीं तो नियामक नहीं रहेगा तो कादाचित को नहीं हो पाएगा ख पुष्पा नित्य सत्वम असत्वम वाह पुष्पा काशयरिव नियामकाधिभा क्वाचितह सते इस प्रकार के धर्म की वातिक नित्य सत्व असत्व व न्यायायिक लोग आकाश को नित्य सत्व कहेंगे अथवा नित्य असत्व हो जाएगा बंध्या पुत्र नित्य सत्व असत्व व ख पुष्प आकाशरी व आकाश नित्य सत्वम हो गया ख पुष्प नित्य असत्व हो गया नित्य सत्व असत्व व ख अदृष्टांत काशि वृष्टान्त दे तो कब ऐसा स्थिति नहीं होगा कहते हैं कि नियामकाधि भावानम क्वाचित तत्व यह ईश्चित है भाव पदार्थ अगर क्वाचित तत्व उसमें आएगा अर्थात तो कादाचित को होंगे तब तो कोई ना कोई नियामक होना पड़ेगा अगर नियामक कोई नहीं है तब तो फिर वो कादाचित को नहीं होगा वो पदार्थ या तो हमेशा रहेगा नहीं तो कभी भी वो रहेगा नहीं तो यहाँ कहते हैं कादाचित का जो होगा वो स्वभाव नहीं होगा तो उसका कोई ना कोई एक नियामक रहेगा जैसे बन्ही का उष्णता ये कादाचित्त का है किन्तु जल के जल में जल में उष्णता कादाचित्त का क्यों हैं कि के नियामक आ गया क्या बन्ही संयोग तो जो भी कादाचित्त का होगा उसका कोई ना कोई एक नियामक होगा वो स्वभाव नहीं होगा स्वभाव तो अनुपत्य है लोके पर प्रयुक्त से दर्शनाद लोक में जो संघात दिखता है गृहादि अथवा कोई जंतु प्राणी मनुष्यों का संघात दिखता है पर प्रयुक्त अन्य कोई एक उद्देश्य अथवा कोई स्वामी उसके द्वारा प्रयुक्त होंगे दर्शनात्ससे तो किया निर्णय हुआ भवित संघात प्रयोजकर्थ ये जो प्राणादि का संघात हुआ यहाँ भी संघात प्रयोजकेन न भवितम ये भाववाची प्रयोग हुआ अर्थात तो संघात प्रयोजक भवती तो भाववाची प्रयोग कर देने से भवित तो प्राणादि जो संघात हुए इनका कोई ना कोई एक प्रयोजक है पूर्व पक्ष शंका दिया था कि प्राण ही तो हेतु हो जाएगा जीवन शरीर धारण ये जीवन धारण में तो कहता है कि नहीं भाष्य में अतः संहत प्राणादेन तु सर्वे संहता सतो जीवन्ति प्राणन धारयन्ति इसलिए प्राण इसके द्वारा नहीं इतरेण इतरेण का अर्थ संहत प्राण जो प्राणादत संहत संहतादय हो गया संहत प्राणादी तेभ्यो विलक्षण ओ हो गया इतर जो मंत्र में दिया इतरेण तो जीवन्ति उसका अर्थ हो गया संहत जो प्राण प्राणादी उससे सन्त जीवन धारय इंद्रिय प्राण इत्यादि सब मिलकर के जीवन्ति विलक्षणे संहत विलक्षण आत्मनि सति पराणपानक्षुरादि संहत उपासश्रित यस्मिन नेता यस्मिन नेता उपाश्रितो चतुर्थ पाद में मंत्र में कहा गया इसका व्याख्यान देते है सहत विलक्षणे सहते भ्यो सहतेभ्यो जो हुआ वो कौन है कहते आत्मा समानाधिकरण है यस्मिन सहत विलक्षणे आत्मनि सती परस्मिन यहाँ तक ये यह सब समानाधिकरण हो गया जो आत्मा है वो कौन है कहते सती सद है वही वो, वो कौन है परस्मिन परमात्मा है तो वो सहत तो से विलक्षण है जो प्राण इंद्रिय इत्यादि वो सब है विरुद्ध लक्षण भिन्न लक्षण है उसका परस्मिन एतो प्राणापानो यस्मिन एतो उपासितो एतो उपाश्रित प्राणापानो और चक्षुरादि भी चक्षरादि भी सहयोग तृतीया चक्षरादि के साथ अर्थ सारे इंद्रिय उपाश्रित आत्मतत्व में ही ये अपान और इंद्रिय इत्यादि ये सब आश्रित होते हैं आश्रित होते हैं अर्थात आत्मतत्व का चैतन्य का ही सत्ता सत्तास्फूर्ति जगत का सारे पदार्थ में भान होता है ये असहत्य अर्थे प्राणापानदि स्व्यापार कुरते संहत सन स तथो अन्द सिभिप्राय असहत्य जिस असहत का असहत किसको कहा गया आत्मा ऊपर पंक्ति में कहा गया आत्मनि परमात्मनि उसका अर्थे अर्थ अर्थात स्वार्थ के लिए अर्थात तो उसको भोग बलि देने के लिए प्राणापानादि सो स्व व्यापारम वर्तते प्राण बाकी सब इंद्रिय अपना व्यापार करते हैं जिसके लिए और प्राण अपान जब व्यापार करते हैं कहते हैं सहतहसन सन ये सब अपने में एकत्रित होकर के कार्य करते हैं तो जिसके लिए करते हैं स ओ अन्से भिन्न है सिद्ध इति अभिप्राय अर्थात यह आत्म तत्व तो सारे व्यापारियों से भिन्न है व्यापार करने वाले हो गए प्राण अपान इंद्रिय सब ये सब के व्यापारी इनसे भिन्न हो गया आत्म तत्व तो। जब तक हम मानते हैं कि हम व्यापारी हैं, व्यापार वाला है तब तक हमको स्वरूप ये नहीं हो रहा जब भी कुछ अर्थात कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि उस समय में ये सब विचार जितना हमारे अधिक संस्कार होगा ये सब धीरे धीरे उठेंगे तब कहेंगे व्यापार तो इंद्रिय में हो रहा है प्राण का हो रहा है हम इससे भिन्न है जब संस्कार दृढ़ होने से होगा आगे टीका में ये प्रेत प्रलोक स्थित संदेह आसी ये, ये, ये, ये, ये, ये, ये, ये विचिकित्सा मनुष्य अस्ति इति एके न अय इति प्रष्टु प्रष्टा कौन है इसका न चिकेता परलोके अस्तित्व संदेह आसित तो अस्ति इति एके कुछ लोग कहते हैं परलोक में वो है नहीं है इसमें कोई निश्चय नहीं है परलोक का अस्तित्व में संदेह था विशेषतः स्तन निवृत्ति अर्थम उचित अभी उसका निवृत्ति करने के लिए कहते हैं पहले दो बार विचार हो गया है तो फिर अभी और दिखाते हैं अर्थात ये शरीर आदि ये तो नष्ट हो जाएंगे ये नष्ट होने पर भी और एक नित्य पदार्थ है जो हम वास्तव है इसका ज्ञान कराने के लिए सूती बार बार कहती है हतम प्रवक्ष्या ब्रह्म सनातनम यथा यथाच मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम हे गौतम संबोधन करते हैं नचिकेता को गोत्र गौतम गोत्र होने से हन्त, ते हत्य सनातन ब्रह्म प्रवक्ष्यामि यथाच आत्मा भवति गौतम करके संबोधन करके नचिकेता को कहते हैं यमराजे हतर कहूंगा इद्यम सनातन ब्रह्म ये जो गुह्य गुह्य अर्था, अर्थात गोपनीय गोपनीय बुद्धि असंस्कृतबुद्धिगम्य नहीं है इदम गुह्य सनातन सनातन अर्थात चिरातन ये अनादि काल से और अनतपर्यत काल से व्यवच्छि नहीं होता है ऐसे जो ब्रह्म प्रवक्ष्यामि प्रवक्ष्यामि अर्थ प्रकर्षेण वक्ष्यामी अर्थात यथा मम वचन तब ज्ञान भविष्यति इसको कहा गया प्रवक्षा आपका ज्ञान होगा उससे और यथाच से प्राप्य अगर यह ज्ञान नहीं होगा अज्ञान अगर रहेगा तो मरण होगा मरण प्राप्य फिर मरण को प्राप्त करेगा मरण प्राप्य आत्मा भवति आत्मा भवति अर्थात पुनः शरीरवान भवति अर्थात संसरती यथा य मरण प्राप्य आत्मा संसार अथ तो संसारी ज्ञान अगर हो जाएगा तो ठीक है नहीं होगा तो फिर मरण को प्राप्त करेगा फिर संसार चलेगा भाष्य में हंत का हाथ तो कहते हैं ते इधर पुनरपेत तोभ्यद गुह्य गोप्यम ब्रह्म सनातनम चिरात प्रवक्ष आपके लिए ये गुह्य गुह्य गोप्य कहते हैं गोप्य अर्थात वही असंस्कृत मन से ज्ञात तो नहीं होता है इसलिए गोप्य कह दिया गया यहाँ अर्थात विषयगत दोष नहीं है यहाँ तो ये भ्रम इत्यादि ज्ञान नहीं अज्ञान इत्यादि का तीन प्रकार के दोष हो सकते हैं प्रमातृगत दोष प्रमाणगत दोष और प्रमेयगत दोष जैसे अगर सुक्तिका में रजत का भान हुआ तो वहाँ प्रमेयगत तो दोष अर्थात तो जो सुप्ति का है उसका चाकचक्य अंश दिखा उसका नीलत्व तो, तो अंश ये सब नहीं दिखा चाकचक्य देखने से साम्य हो गया रजत के साथ तो फिर रजत ज्ञान हो गया और प्रमाण प्रमाण चक्षु चक्षु अगर ठीक नहीं है तो प्रमाण में दोष हो गया प्रमाता अगर उसका रजत में लोभ है तो वही शीघ्र उसका भान हो जाएगा तो तीन प्रकार के दोष हो सकते हैं यहाँ ब्रह्म गोप्यम तो गोप्यम कहने का अर्थ है यहाँ परमात्रिगत दोष प्रमाण वेद तो वो कहते रहते हैं और ब्रह्मा कहते हैं ब्रह्म तो सदा विद्यमान है हमारा स्वरूप ही है तो ये परमातृगत दोष से ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होती है विषयाकार संस्कार अगर अधिक होगा तो फिर ब्रह्माकार होना कठिन है सनातनम सनातनम चिरंतनम चिरंतनम इसमें सनातन में वही सूत्र लगेगा सूत्र सायम चिरम प्राणे प्रगेस ट्यूटिलो तसना सना ये भी अभ्य है होने से उससे भी सनातन होगा चीरम ये भी अभ्य तद विज्ञात सर्व संसारो परमोति यह जो गुह्य ब्रह्म है इसका ज्ञान होने से सारे संसार का उपरम उपरम अर्थात संसार शांत हो जाएगा संसारो परम ऐसे कहा जाता है वो आत्मा का स्वरूप अभिज्ञाच यश मरणं प्राप्य यथा आत्मा भवति यथा संसरती तथा श्रृणु हे गौतम अभिज्ञाच यश जिस आत्मा का अभिज्ञान ज्यान ज्ञान अगर नहीं होगा तो फिर मरणं प्राप्य मरणों को प्राप्त करेगा मरण को क्यों प्राप्त करेगा क्योंकि जन्म को प्राप्त किया था जन्म को प्राप्त किया था शरीर के साथ आदत में होने से शरीर का जन्म से स्वयं का जन्म इस प्रकार शरीर का मरण होगा क्योंकि शरीर से अपना असंगता अनुभव नहीं हुआ तो शरीर का मरण से फिर स्वयं मरण होगा मानेगा ऐसे यथा आत्मा भवती आत्मा भवती अर्थात यथा पुनर्जन्म भवती यथा संसारती संसार को प्राप्त करेगा तथा श्रीणु आगे कहते हैं कैसे संसार को प्राप्त करेगा योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय मन्येनु यथा यथा कर्म यथा अन्ये मन प्रपद्य शरीर स्थानुसा शरीरत्वाय योनि प्रपद्यन्ते इस प्रकार के अन्याय करेंगे अन्य देहीन शरीरवाय यो प्रपद्यन्ते और अन्य स्थान अनुसंग यथा कर्म यथा सुतम अन्य देहिना कुछ देहि ये जो जीव जिनको ज्ञान नहीं हुआ उनके लिए कहते हैं योनिम प्रपद्यन्ते योनि अर्थात पुनः गर्भ को प्राप्त करते हैं पुनः मातृगर्भ में जाएंगे प्रपद्यन्ते क्यों कहते हैं शरीर पुनः शरीर धारण करने के लिए जाएंगे फिर गर्भ में गर्भ अर्थात पुनः वो शुक्र को आश्रय करके शुक्र मिश्रण तो योनि में होने से फिर गर्भ और अन्य स्थान अनुसंती अन्य पुस्तक अर्थात ये जंगम को प्राप्त नहीं करते जंगम रूप नहीं होते चलने फिरने नहीं होकर स्थान रूप को प्राप्त कर जाते हैं अगर पाप शरीर दोष हो जाएगा तो फिर स्थानुभाव को प्राप्त करेंगे शरीर अजय ही कर्म दोषेर याति स्थावरतांग न रह अगर शरीर से अधिक पाप होगा तो फिर स्थावर भाव को प्राप्त करेगा शरीर से हिंसा चोरी और व्यभिचार ये तीन दोष शरीर से होंगे अगर होगा तो फिर स्थानुभाव को प्राप्त कर जाएगा अन्य स्थान अनुसंग अनु समेती अनुसरण अनु करते हैं यंती में क्या सूत्र लगा तो किसके पश्चात करते यथा कर्म यथा सूतम जैसा कर्म है जैसे उपासना है उसके पीछे तम विद्या कर्मणी समन्वयते पूर्व प्रज्ञा च इस प्रकार के वृद्धि इसको स्पष्ट देते हैं तो जैसे उसका प्रज्ञा है जैसे उसका कर्म है यहाँ यथाश्रुतम प्रज्ञा उपासना और यथा कर्म कर्म और उपासना के अनुसार आगे उसका जीवन होगा शरीर प्राप्त होगा भाष्य में योनिम जो मंत्र में है अन्य योनिम प्रपद्यंत है यो अर्थात योनि द्वार योनि द्वारा को प्राप्त करते हैं अर्थात जन्म को प्राप्त करते हैं कैसे जन्म को प्राप्त कर लिए कहते हैं शुक्र बीज समन्वता संत ताह। तो ये जो पंचाग्नि विद्या पढ़ेंगे तो उसमें कैसे कहा जाता है कैसे कैसे आता है तो ये स्वर्ग लोग वहां से फिर परजन्य परजन्य होकर के पृथ्वी पृथ्वी से फिर पुरुष पुरुष से फिर स्त्री इस प्रकार के होंगे पुरुष से शुक्र के साथ रहेगा फिर स्त्री में जाएगा बीज के साथ समन्वित तो हो जाएगा फिर आगे शरीर प्राप्त होगा शुक्र बीज संतः फिर गर्भ में आएंगे तो फिर जब गर्भ से निष्क्रमण होगा योनि द्वारों को प्राप्त करेंगे जन्म प्राप्त करेंगे अन्य केची अविद्यावंतो मूढ़ प्रपद्य इस प्रकार की अर्थात ये जन्म को कौन प्राप्त करेंगे कहते अन्य अन्य अर्थात तो अविद्यावंत तो के कुछ मूढ़ा तो मूढ़ा अर्थात तो वही अज्ञानी अविवेकी प्रपद्यन्ते प्राप्ति क्वती क्यों कहते हैं शरीरत्वाए अर्थात शरीरग्रहणार्थम कौन देहवंत देह कुछ देह वाले फिर वो शरीर प्राप्त के लिए फिर गर्भ में जाते हैं अर्थात योनि प्रवेश अर्था। तात्पर्य यही हो गया अर्थात पुनः गर्भ को प्राप्त मतलब गर्भ भाव को प्राप्त करेंगे स्थाणुम वृक्ष स्थावर भाव अन्ये अत्यंत अधमा प्राप्य अनुसंति अनुग्ती कुछ जीव जो कि इस जन्म में तो मनुष्य संभवतः थे किंतु आगे जन्म में हो सकते हैं कि स्थान स्थान वृक्ष आदि स्थावर भाव को प्राप्त करेंगे स्थावर यह सूत्र लगेगा स्थेसभाष पीस कस वरक्ष वर्ष वरस्प्रत्य होगा स्थावर ही बनेगा ईश्वर ही बनेगा उसी सूत्र से स्थावर भावम भावम स्थावरत्वम अन्य अन्य कौन कहते हैं अत्यंत अधमा जो शरीर से पाप करते हैं तो फिर स्थावर भाव को प्राप्त करेंगे मरणम प्राप्य अर्थात ये सब जितना जितना, जितना शास्त्र का ज्ञान होता है फिर पाप से उतना उतना निवृत्त होता है शारीरिक पाप न नह करे नहीं तो ये स्थावर ही आगे प्राप्त हो जाएगा मरणम प्राप्त मरण को प्राप्त करके शरीर तादात्म्य होने से फिर मरण होगा अनुसंति अनुगछंती अर्थात स्थावर भाव को प्राप्त करेंगे कोई तो देह को प्राप्त करेंगे गर्भ प्राप्त करेंगे और कोई गर्भ को प्राप्त नहीं करेंगे स्थावर भाव को प्राप्त हो जाएंगे इसमें नियामक हो कहते हैं यथाकर्म यद यश्य कर्म तद यथा कर्म अर्थात कर्म अनतिक्रम्य यथाकर्म जिसका जैसे कर्म है यथा यथाकर्म ये यादृश कर्म यह जन्म नि इति तदवसेन जिसके द्वारा जैसा कर्म इस जन्म में किया गया आगे जन्म का निर्धारक केवल यह जन्म का कर्म नहीं है और संचित भी है यह जन्म का कर्म अगर कुछ अधिक किया है तो वो प्रमुख हो जाएंगे इसलिए कह दिया गया यह जन्मनी कृतम तथा तो च यथा यथाश्रुतम जैसे यथा यथाकर्म इसी प्रकार की यथा यथाश्रुतम याद्रिसम च विज्ञानम उपार्जित विज्ञानम उपासना जिस प्रकार की उपासना किया तद तो अनुरूपम एव शरीरम प्रतिपद्यंत इतर्थ जैसे कर्म जैसे उपासना उसी प्रकार की शरीर प्राप्त करेगा तो ये जैसे वैचित्र्य दिखता है कहते हैं ये सब शरीर के आधार पर कर्म और उपासना के आधार पर ये सब शरीर मिला किसको स्वस्थ शरीर जन्म से मिल जाता है किसका रोगग्रस्त होता है तो ये सब प्रारब्ध बीज रूपेण आते हैं पूर्व जन्म से यथा प्रज्ञा ही इति ऐत आरण्य आरण्यक का ये मंत्र दे दिए यथा प्रज्ञा यथा प्रज्ञ अर्थात प्रज्ञा अनतिक्रम्य हि संभवा गाए, संभवा प्रजा ये जो प्रजा जो उत्पन्न होते हैं प्राणी ये सब यथा प्रज्ञ जैसे उपासना किए हैं अच्छा तो हंतते इदम प्रवक्ष्यामि गुह्यम ब्रह्म सनातनं ऐसे कहा गया तो अभी कहते हैं यथ प्रतिज्ञातम गुह्यम ब्रह्म वक्ष्यामी तदाह जो ये ब्रह्म का कथम करेंगे कहते थे यमराज जी प्रतिज्ञा किए थे अभी आह यमराज जी कह रहे हैं येष सुक्सु जागर्ति पुरुषो निर्मिमानः काम कामशो निर्मी तदवे शुक्र तद्रह्म तदे अमृत मुच्यते तस्ल्लोका तेती कचन एतव ब्रह्म का कथन कर रहे करें समानाधिकरण है, समाना है। सुक्सु जागर्ति काम पुरुषो निर्मिमानः तदे शुक्र तद्र तदे अमृत तस्मिन् सर्वे लोका श्रिता तद कस् न अत्येती इस प्रकार के उम्मीद हो जाएगा तद कशन न जहां यहाँ का आरंभ में होता है यद तो अर्थात अत्यंत प्रसिद्ध द जो आए हैं तो जो आए हैं तो है, अर्थात तो प्रसिद्ध व्यक्ति होगा ऐसा समानधिकरण है सुप्तेषु जागृति अर्थात स्वप्न अवस्था में स्वप्न में कौन सो जाते हैं इंद्रिय सो जाएंगे तो सुप्तेशु अर्थात इंद्रियाणि, इंद्रियषु सुप्तेशु जागृति जो जागृत रहता है कामम कामम पुरुषः निर्मिमाण कौन कहते हैं पुरुष जागृत रह करके क्या करता है कहते कामम कामम निर्मिमाण तो जितना जितना ये कामम कामम घट जाएगा उतने उतने ये स्वप्न भी घट जाएगा तो जितना अधिक काम है उतना अधिक स्वप्न होगा और स्वप्न को अगर जबरदस्त करके रोकना कोशिश करेंगे जबरदस्त अलब दे करके पाँच घंटा सो करके उठ जाएंगे तो कहेंगे तब क्या होगा वो स्वप्न इतना होना चाहिए था उसका कोटा के अनुसार किन्तु जबरदस्त उसको रोक दिया अभी वो दिन में आ जाएगा दिन का अवरेज को बढ़ा देगा और स्वप्नों का समय में हमारा जो विचार चलते हैं बहुत स्पीड चलता है जागृत अपेक्षा तो बहुत स्पीड चलेगा अगर आप स्वप्नों को आधा घंटा घटा दिए तो वो आधा घंटा आकर के आपका जागृत जो रहेगा बाकी अठारह घंटा वो पूरा का एवरेज मतलब एक गति को बढ़ाएगा इसलिए कहते हैं ना नींद अगर रात को ठीक नहीं हुआ दिन में क्या होता है ये कहते हैं तो बहुत शीघ्र चलता है यह नियंत्रण में नहीं आता तो अगर फिर धीरे धीरे होकर के नियंत्रण पार कर जाएगा फिर आगे कहेंगे अब तो दुरोज दो जरूरत होगा तो इसलिए ये नियंत्रण बढ़ना ही नहीं मतलब ये इसका गति दिन में बढ़ना ही नहीं चाहिए तो नींद जितना चाहिए उतना देना है और नींद को घटाना है तो काम को घटा दीजिए काम अर्थात इच्छा वासना को घटा दीजिए और वासना घटेगी नहीं तो नींद नींद घटेगा नहीं वो तो उतना जरूरत करेगा स्वप्न उतना आवश्यक करेगा कामम कामम पुरुष निर्मिमाणम काम अर्थात यहाँ कर्मणि निभाए अर्थात वो जो इच्छा का विषय है उस विषय को स्वप्न में बनाते रहेगा तो बना करके कहते हैं कि उसी से अर्थात अपना भोग करेगा जागृत में नहीं मिलेगा तो स्वप्न में वो भोग करेगा तदेव शुक्रम वही शुक्र है शुभ्र है शुद्ध है वही तद ब्रह्म तदेव अमृतम उच्यते वही जो ये अर्थात काम को बनाने का निमित्त बनता है चित्त में वासना है उससे ये सब बनेंगे तो वो निमित्त बना दृष्टा है तभी दृश्य अर्थात तो देखने वाला है तभी नाटक चलेगा इसी प्रकार की वो प्रयोजक होता है आत्मा तस्मिन सर्वे लोका आश्रिता ये सभी लोग उसी में ही आश्रित है सभी को सत्ता स्फूर्ति देता है तद वो कशन न अतीत अत्यति अर्थात अतिक्रम्य गच्छति अत्यति उस आत्मतत्व को कोई भी अतिक्रम करके नहीं जा पाएगा अर्थात इसको छोड़ करके कोई अन्यत्र हो जाएगा जैसे मिट्टी में बने गए हैं जितने बर्तन वो सब मिट्टी को छोड़ करके अन्यत्र चले जाएंगे तो यही अर्थात न अत्यति अतिक्रमण नहीं कर पाएंगे इसी प्रकार ये पूरा जो दृश्यमान जगत है वो उसको सत्ता स्फूर्ति देने वाला अधिष्ठान चैतन्य ही है इसलिए उस चैतन्य को अतिक्रम करके कोई जा नहीं पाएगा अर्थात उत्पत्ति स्थिति लय तीनों काल में इसी में ही आश्रित होगा इसी को कहा जाता है नौ न अत्य में यह ऐसा सुप्तेशु सुक्पतु प्राणाधीशु प्राणाधिशु स्वप्न अवस्था में प्राण सो जाते हैं तो इसे इसलिए का अर्थ इंद्रिय तो इंद्रियु सुपतेषु ये अर्थात तो न सोपीती इसमें धातु क्या है स्व शोप। तो सोपीती ये लटका है लीट है लटका है तो लट में तीप को के ईट हो जाएगा रुद्रदिभ्य सार्वधातु के उसमें रुद्र स्वप है अन भी है अन है इसलिए प्राणिति कह देते हैं, इट हो जाएगा रोधिति बनता है न बालक रोधिति न सोपीति कथम एक आपने कह दिया कि प्राणादि इंद्रिय स्व सो जाने पर भी ये नहीं सोता है नहीं सोकर के क्या करता है कामम कामम निर्मिमाण कामम कामम अर्थात तम तम अभिप्रेतम जिसमें जिसमें वासना है अभिप्राय है किसमें किसमें वासना है कहते हैं स्त्री आदि अर्थम जिसके लिए जो अर्थात बहुत वासनाग्रस्त जिसमें अधिक वासना है अविद्या निर्मिमाण है अविद्या से उसका निर्माण करेगा क्योंकि अविद्या अर्थात उस समय में ये प्रमाता का स्थिति अर्थात इन्द्रिय कार्य नहीं करने से वो प्रमाता वृत्ति नहीं होंगे इसलिए अविद्यावृत्ति अविद्या से बनाएगा निर्मिमाण निष्पादन करते हुए जागृति पुरुषो यह जो पुरुष उसमें में जागृत रहता है पुरुष ही ये सबको बनाता है किससे अविद्या से अर्थात पुरुष अविद्या अविद्या कहीं कहीं शब्द आता है अर्थात अविद्या विशिष्ट हो करके तदेव सुक्रम शुभ्रम शुद्धम तद न अन्यत गुह्यम ब्रह्म अस्त तो जो गुहे ब्रह्म कहा जाएगा कहा था कहते हैं कि वही जो स्वप्न में ये सब पदार्थों को देखता है जानता है कहते हैं स्वप्न में जो सब दिखता है उसको स्वप्न दृष्टा जानता है ना हम जाकर दूसरों को पूछते हैं आप बता दीजिए हमको कल रात को क्या स्वप्न हुआ ऐसा नहीं है तो जो ये स्वप्न को जानता है तो वही आत्मा तत्व तो यहां कहा जा रहा है जागृत में हमको अगर पता नहीं चलता है कि हम आत्मा है कहते हैं देखिये स्वप्न में ये निश्चय कर देते हैं स्वप्न में तो अब आत्मा ही है ये निश्चय इस प्रकार जान लेना है वही जो स्वप्न में है वो ही हम जागृत में है क्योंकि हम ही स्मरण कर रहे हैं हम ही स्वप्न देखा तो स्वप्न में जो है अगर वही आत्मा है तो अभी जो स्मरण हो रहा है कहते हैं वो हम ही वही है तदेव सुक्रम शुभ्रम शुद्धम तद ब्रह्म अन्यदू ब्रह्म न अस्थित ये ब्रह्म है जो स्वप्न दृष्टा है इसलिए बृहदारण्य को उपनिषद में पूरा एक ब्राह्मण उसके ऊपर विचार करते हैं वे स्वयं ज्योतिष दिखाने के लिए स्वप्न अवस्था का अवतरण करके दिखाते हैं तदेव अमृतम अविनाशी अविनाशी उचित है सर्वशास्त्र वो ही अमृत है अविनाशी है सभी शास्त्रों में केवल वेदांत तो शास्त्र नहीं अन्य सभी शास्त्रों में ये आत्मा अविनाशी है वो नास्तिक का शास्त्र नहीं लेना है जितने सारे वेद अनुयायी शास्त्र है षदर्शन वो सब आत्मा को अविनाशी मानेंगे किंच पृथिव्याद तस्वे ब्रह्मणी आश्रिता सर्वोककार तृथिव्यादय लोका, सर्व लोका पृथिव्यादि कहने से बाकी ऊपर जितने हैं नीचे जितने हैं सब लोग लेना है सर्वे तस्वीर ब्रह्मणी आश्रिता सभी क्यों कहते हैं सर्वलोक कारण तो। सभी कार्य कारण में आश्रित तो होंगे कार्य कारण में आश्रित तो होगा उत्पत्ति काल में न लय काल में और स्थिति काल में तो भी इसलिए कहते हैं सर्वलोक सभी उसमें आश्रित क्योंकि तीनों काल में उसी में आश्रित तो है इसलिए तद उ न अत्येत कश्चन कालत्र उसका अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता क्योंकि वो कारण है इत्यादि पूर्ववद पहले आया था यतच उदयती सूर्य यछति तो वहाँ ये बात कहते हैं तम देवा सर्वे अर्पितास्तु नाती कचन पहले मंत्र आया था उसी को यहाँ कहते हैं पूर्ववद अर्थात वो मंत्र नवम मंत्र था नव मंत्र अर्थात द्वितीय बल्ली चल रहा है द्वितीय अध्याय का प्रथम बल्ली का नव मंत्र में ये था तदु नाती कस् तद बेहतर आप जो पूछे थे वो ब्रह्म यही के अभी यहाँ तक ब्रह्म का व्याख्यान हुआ तभी तो अभी स्वपक्ष स्थापन किए अभी कहते हैं कि स्वपक्ष स्थापन होने से भी दृढ़ नहीं हो रहा है क्योंकि पर में महत्व बुद्धि होकर के संस्कार बन गया अभी पर निराकरण करने के लिए और विचार ला रहे हैं तो स्वपक्ष और दृढ़ कर रहे हैं टीका में जन्म मरण करणानाम करना प्रतिनियम पद प्रवृत्ते पुरुष बहुत्व सिद्धम त्रैगुण्य विपर्य चेती तो यहाँ तो जन्म मरण करणानाम दिए यहाँ हम लोग जो सांख्यकारिका पढ़ते हैं वहाँ जनन मरण करणानाम ऐसा कहते हैं तो जन्म और जनन ये दोनों अर्थ भी समान है और आर्या छंद के दृष्टि से दोनों ही समान हो जाएंगे क्योंकि ज जा न न कितने मात्रा आएगा तीन मात्रा और जन्म कहेंगे तो तीन मात्रा आ गया संयोग गुरु हो गया गुरु दो मात्रा हो गया तो इसलिए आर्य छंद के अनुसार ये तो ठीक हो जाएगा और वो जो सांख्यकारि का आर्या छंद में है तो उसके अनुसार ठीक हो जाएगा और जहां अक्षर गिनेंगे वो तो नहीं होगा तो यहाँ आर्या छंद के अनुसार ठीक है जन्म मरण करणान अर्थात जन्म मरण और करण करण का जो प्रभृति इंद्रियों का जो प्रभृति होता है सांख्य शास्त्र में करण तेरह हो जाते हैं अर्थात ये तो हो गए ऐसे और मनोबुद्धि ये प्राण ये सब भी करण कुटी में लेते हैं वो जनन मरण करना नाम प्रतिनियम प्रतिनियम अर्थात प्रति प्रति प्राणी नियमात भिन्नात प्रत्येक पुरुष के लिए ये भिन्न भिन्न होते हैं और ये एक हेतु हो गया और औयुगपद प्रभृते प्रवृत् सभी का समान नहीं होता है एक पुरुष बहुत्व सिद्धम अच्छा त्रैगुण्य विपरयाच पुरुषाह बहव यहाँ ये अनुमान देते हैं पुरुषस्य से अर्थात पुरुषा बहव क्यों तीन हेतु दे दिए पुरुष हो गया पक्ष बहुत हो गया साध्य प्रथम हेतु हो गया जन्म मरण करना नियनियम द्वितीय हेतु हो गया अयुग पद तृतीय हेतु हो गया त्रैगुण्य विपरच त्रैगुण्य विपर्य तीनों गुण समान नहीं दिखते हैं सभी में अलग अलग दिखता है तो इसलिए कहते, कहते हैं कि पुरुष नाना होगा इति ऐसे सांख्य लोग कहते हैं यह आर्या का पूरा बड़े महाराज एक नंबर टिप्पणी में लिख दिए हैं सरल है देख ले सकते हैं अर्थ तो इतना ही है इसके द्वारा पुरुष तो, पुरुष पुरुष बहव ऐसे सिद्ध करते हैं है नानात्मा व्यवस्थिता सांख्यो के द्वारा ये आत्मा नाना है ऐसे व्यवस्था की गई है अनेक तार्किक बुद्धि विरोधात सर्वपुरवर्ती एक आत्मा अत्र न चित्त स्थैर्य इति असंख्य यहाँ तक पहुँचते देखेंगे सांख्य लोग ऐसे व्यवस्था कर दिए है नया एक लोग भी इसी को एक प्रकार की भी स्वीकार करते हैं तो वो भी कहते हैं आत्मा में चतुर्दश गुण भी मानते हैं आत्मा में अगर आत्मा में अगर चतुर्दश गुण रहेगा तो ये गुण का अर्थात न्यूनाधिक होने से तो फिर वो भी सब भेद मानना पड़ेगा इति अनेक तार्किक बुद्धि विरोधात ये सब तार्किकों का बुद्धि है अर्थात आगमों का अनुसरण नहीं करके अपना कल्पना करते हैं ये सब बुद्धि से विरोध होने से सर्वपुरवर्ती एक एवं आत्मा पूरा शरीर सभी शरीर में आत्मा एक ही है ऐसा जो वेदांत मत इसमें इति अत्र वेदांत मत में न चित्त स्थैर्य संभवती चित्त का स्थिरता इसमें नहीं होता है तो यहाँ तक अर्थात ये शंका अंश आ गया अर्थात का स्थिरता नहीं होता है तो क्या करना है आगे वेदांत मत में कहते हैं ओम ओ सो मित्र विष्णु नम विष्णु